अमृतवाणी भक्तों की सांसारिक परिस्थिति छः देवकी को कारागार में चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए परंतु उसका कारावास कटा नहीं छह एक अंधे ने गंगा नहाया गंगा स्नान के फल स्वरूप उसके सब पाप तो कट गए परंतु अंधापन नहीं गया छह एक भक्त लकड़हारे पर प्रसन्न होकर भगवती ने उसे दर्शन दिए और कृपा की परंतु फिर भी उसका लकड़ी काटना बंद नहीं हुआ उसी के द्वारा उसका गुजर बसर चलता रहा छह सौ में पड़े भीष्मदेव की आंखों में देह त्याग के समय आंसू आते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा सखे कितना आश्चर्य है स्वयं पितामह जो सत्यवादी जितेंद्रिय और ज्ञानी हैं, जो अष्टवशुओं में से एक है वे भी देह को त्यागते समय माया के कारण रो रहे हैं श्री कृष्ण ने जब यह बात भीष्म से कही तो वे बोले कृष्ण तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं देह के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि भगवान की लीला कुछ समझ न पाया जिनका नाम मात्र जपने से लोग विपदाओं से थर जाते हैं वे भगवान मधुसूदन स्वयं पांडवों के सखा और सारथी के रूप में विद्यमान होते हुए भी पांडवों की विपत्तियों का अंत नहीं है भगवान कैसे प्रकट होते हैं छः किसी घर के छप्पर में एक छोटी सी दरार है उसमें से घर में प्रकाश आता है उस घर में रहने वाले को उतना ही प्रकाश मिलता है जिससे छप्पर में बहुत सी दरारें हैं उसे और भी अधिक प्रकाश मिलता है फिर खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने पर और भी प्रकाश मिलता है परंतु जो मैदान में खड़ा है उसे सब ओर से प्रकाश ही प्रकाश मिलता है इसी प्रकार ईश्वर भी मनुष्य की मानसिक अवस्था के अनुसार उनके सम्मुख अपना स्वरूप प्रकाशित करता है छ उस विराट पुरुष के जो जितने निकट आता है उसे उसके उतने ही नए नए भाव दिखाई देते हैं अंत में वह उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसके साथ मिलकर एक हो जाता है भगवान धन की परवाह नहीं करते छः क्या भगवान धन ऐश्वर्य के वश में हैं? नहीं वे तो भक्ति के वश में हैं वे रुपया नहीं चाहते भाव भक्ति प्रेम विवेक वैराग्य यही सब चाहते हैं 670 एक बार शंभु मलिक ने मुझसे कहा था अब तो यही आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यह सारा ऐश्वर्य जगदम्बा के पाद पद्भों में अर्पण करके मर सकूँ मैंने कहा यह तुम क्या कहते हो यह तुम्हारे ही लिए ऐश्वर्य है जगदम जगदम्बा के लिए तो यह सब धूल और मिट्टी के बराबर है छ जब रानी रसमणि के देवालय से विष्णु के गहने चुरा लिए गए थे तब मथुर बाबू रानी के जामाता और श्री राम कृष्ण दोनों देखने गए कि मामला क्या है मंदिर में जाकर मथुर बाबू ने कहा चलो ठाकुर जी तुम किसी काम के नहीं तुम्हारी देह से चोर सब गहने निकाल ले गए और तुम कुछ ना कर सके यह सुनकर श्री राम देव ने उनसे कहा वह तुम्हारी कैसी बुद्धि है जी स्वयं लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है उन्हें क्या ऐश्वर्य की कमी है यह जेवर तुम्हारे लिए ही बड़ी भारी वस्तु है पर ईश्वर के लिए तो ये मिट्टी के ढेले भर है